उनके हृदय में प्रवेश हो जाती है श्रेष्ठ जनों से भगवत मार्ग में जाने वाले से अथवा प्राणी मात्र के गहराई में जो ईश्वर है उसके नाते सांप साप बिछी से पशु पक्षी से मित्र भाव से देखें जिनका आखिरी जन्म होता है उसमें ये सद्गुण अपने आप आ जाते है सौम्यता मैत्री सौम्यता मुक्तता ये वस्तु चाहिए ऐसा रहना चाहिए ऐसा ही खाना चाहिए भोग विलास से मुक्त मन रहेगा उसको एकांत अच्छा लगेगा मौन अच्छा लगेगा संतों की शरण अच्छी लगेगी भीड़ भड़ाका और सैर सपाटे में मन उबेगा तो समझो भगवान की कृपा हो रही है संसार सागर से बहने के बदले भगवान की कृपा हमको किनारे ला रही है अगर संसार में रुचि है डॉलर कमाना है पैसा कमाना है पैसा बनाना है फिर मजे से रहना है तो समझो उसको भी ज्यादा दुख भोगना है ऐसा मैं कुछ करके दिखाऊं कुछ बनके दिखाऊं तो समझो उसको भी अहंकार को ठोकरे खानी है कुछ करना नहीं कुछ बनना नहीं है नी संकल्प होना है ऐसे हरिओम बोलते तो कई मूर्ख लोग मशीन के नहीं भूलते रहते हरी ओम बोल के शांत होना है हरी ओम फिर थोड़ा शांत फिर अवस्था तो में जाना है आधी देर, कम कम देर शांत हो जाए परमात्मा में शांत हो तो उसमें ये सद्गुण आ जाएंगे आर्यता आ जाएगी आर्यता माना सुधरा हुआ चित्त होगा फिर उसको जरा जरा बात में रोकना रोकना नहीं पड़ता है क्या ठीक है क्या ठीक है अपने आप हाँ धर्म के अनुसार चलेगा उसको बोलते हैं जाए सौम्य जाए और मैत्री ये चार गुण आने लग जाए तो समझो कि हम भगवान के रास्ते ठीक जाए अगर छल कपट है क्रूरता है किसी का बिगाड़ने का है या इधर की बात उधर करने का है धोखाधड़ी है कपट है तो अभी आर्यता नहीं आई क्रूरता है तो अभी सौम्यता नहीं आई किसी के लिए गांठ है भाई लुंडी की पार्टी क्या है ये वाणी की पार्टी के है फलानी पार्टी के है तो एक गांठ आई तो अभी सौम्यता नहीं आई ये हमारी पार्टी क्या है फलानी पार्टी के ये गांठ जो है वो सौम्यता वाले को नहीं, नहीं। देश सौम्य कब हुआ कि किसी के लिए मन में कफरत नहीं द्वेष नहीं सौम्यता आदिता मुक्त था और मैत्री ये चार गुण आने लगे तो समझो आपका जन्म है मौका मिले तो आकाश तरफ देखते हुए ओम जीवन पुस्तक पढ़ें और ही प्रभु इसमें आपको ही सुनाता हूँ इसका ज्ञान मेरे हृदय में प्रकट हो गीता पढ़े तो प्रभु आप ही गीता के आप ही को सुनाता हूँ इसका ज्ञान मेरे हृदय में प्रकट हो सब थोड़ा पढ़ के आकाश की तरफ देख के चुप जा तो निकल्प अवस्था आएगी नि संकल्प अवस्था अगर आधा मिनट भी आती है तो बहुत काम करती नींद ना हो विचार पर विचार ना हो मन सुन्न भी ना हो भगवत चिंतन करके भगवत भाव से है अभी बताया था उत्तरायण की शिविर में एक होता है एकाग्रता एक एकाग्रता होता है और दूसरा होता है ध्यान तो एकाग्रता में वृत्ति एक में होती है। और ध्यान में वृत्ति भगवताकार की जाती तो ध्यान में वो चिंतन होता है भगवान सतस्वरूप है चेतन स्वरूप आनंद स्वरूप शास्त्रकारों ने बहुत विचार किया कि भगवान ये देवी देवताओं का जो शरीर होता है कि नहीं होता है तो जयमिनी ऋषि ने और दूसरों ने बड़ी व्याख्या के बड़े अध्ययन किया और निर्णय हुआ शास्त्रों में कि देवता का शरीर नहीं होता है आप जिस देवता की भावना करते हैं तो फिर आपका ही वो चैतन्य सर्वव्यापक सर्वसमर्थ उसी देवता का रूप लेकर प्रकट हो जाता है। देवता कहीं बाहर से नहीं आता देवता का शरीर नहीं होता है लेकिन आप देवता का ध्यान करेंगे तो शरीर के बिना कहीं मन लगेगा नहीं तो आप शरीर में इसलिए शरीर वाले देवता की पूजा करते करते एकाग्रता और भाव लाएंगे तो फिर वही आत्मदेवा उस रूप में हो जाए जैसे सपने में गाड़ी मोटर ये सब नहीं होते लेकिन जिसको दिख रहे हैं उसको उस वक्त सच्चा है पास में बैठे हुए को कुछ नहीं दिखेगा ऐसे ही भावना के बल से वहां निद्रा के दोष से दिखता है यहाँ भावना के बल से वो देवता वरदान देने को आ जाएंगे वरुण कुबेर इंद्र सब ये आत्मादेव की अथा शक्ति है तो संकल्पों से उस आत्मदेव में सीधा जाएगा बहुत ऊंची बात है। जो लोग संसार की बातें सुनते करते में खपते उनके का नहीं वो तो जन्मे मरे दुखी सुखी होके खप जाते हैं। अपने जीवन की वैल्यू नहीं समझते कि जीवन कितना ऊंचा है कितना महत्वपूर्ण तो है और कितनी ऊंची सत्ता के साथ हम एकाकार ईश्वर के साथ हो सकते निगुरों को पता नहीं वो संसार की बातों में संसार की इच्छाओं में संसार के वासनाओं में अपने को खपा देते क्या करना कितना खपे खपे आखिर क्या दो रोटी खानी है और सब छोड़ के मरना है ये कपे ये खपे तो जो अंदर बैठा है परमेश्वर अंदर इसीलिए बोलते है कि अंदर अनुभव होता बाकी है तो सर्वत्र जैसे सर्वत्र आप है लेकिन अनुभव तो जीव से ही होता है मिठी वस्तु का खट्टी वस्तु का सर्वत्र आप है लेकिन सुगंध का अनुभव तो नाक से ही होता है ऐसे ही हृदय में ही अनुभव होता है इसीलिए बोलते हैं भगवान भीतर है, है। बाकी ऐसा नहीं कि भीतर कोई लड्डू में गिलास के गिलास में लड्डू बोले गिलास में तो लड्डू हो सकता है लड्डू में गिलास नहीं होगा तो हृदय में भगवान तो हृदय बड़ा हुआ भगवान छोटा हुआ अंगुष्ट मात्र पुरुष अंगुष्ट मात्र तो इतना छोटा सा भगवान क्या कर लेंगे बोले भगवान तो व्यापक है लेकिन हृदय अंगुष्ट मात्र है उसमें उसकी अनुभूति होती है जैसे नाक इंद्री एकदम सूक्ष्म है नाक तो है लेकिन उसकी इंद्री कान है उसकी इंद्री तनमात्रा खराब हो जा सुना तो सुनाई नहीं पड़ती तो नेत्र इंद्री नहीं है तो गोलक है नेत्र इंद्री सूक्ष्म है ऐसे कान ये कान नहीं सुनते कान में कान इंद्री है सूक्ष्म ऐसे ये डॉक्टरों को जो हृदय देखता है वो हृदय तो पंपिंग स्टेशन है हाँ वो नहीं है उस तो शुद्ध चैतन्य का जो हृदया काश है तो चीर फाड़ के देख लें तो आपका किससे प्रेम है किससे नफरत है कितना पैसा है वो हृदय में नहीं देखेगा लेकिन आपके हृदय में भी है सब तो सब विज्ञान से नहीं दिखता है कुछ योग विज्ञान से दिखता है और सब का सार आत्मज्ञान से दिखता है इसलिए आत्म ज्ञानी गुरु की बहुत बहुत बड़ी भारी कृपा धन कमाना है तो कितने ही व्यक्तियों की खुशामद कितनी मेहनत करो फिर नाक को सुख दो जीव को सुख दो काम विकार के का सुख में अपने को कमजोर करो ये संसार का सुख यह है कि धोखे में ही अपने को खबा दो इससे भक्ति भाव का सुख ऊंचा है आप नासाग्रह दृष्टि करके ध्यान करो तो ऐसी सुगंध आए की दुनिया की सुगंध कुछ नहीं ऐसी जीव तालु में लगा के ध्यान करे तो ऐसा रस आए कि दुनिया के सारे पदार्थे हो जाए ऊपर करो तो आपको ऐसे ऐसे देवी देवता सिद्धों के दर्शन हो जाए कि काम बेकार का आकर्षण कुछ भी नहीं लेकिन इसमें भी ये करो हुआ करो फिर वो फिर हुआ चला गया जैसे खाया भोजन किया घूमा फिर मौका चला ऐसे है लेकिन आत्मज्ञान में एक बार फा तो बस हो गई अच्छा तो जब बच्चा देखता है खिलौने को तो उसकी आख खिलौना और उसका अंतर कंका चैतन्य की वृत्ति एक होती है उसको खिलौने में मजा आया लेकिन ज्ञानी समझेगा कि आंख एक साधन है खिलौना एक साधन है लेकिन जो मजा है वो आत्माक है ऐसे साधारण आदमी खाएगा हम स्वादिष्ट वस्तु तो जीप और वस्तु और उसकी इच्छा एक हुई तभी मजा आएगा जैसे शराबी कबाबी को शराब कबाब से मजा आता है लेकिन वैष्णव को नहीं आएगा तो इच्छा के अनुरूप वस्तु होगी खाने की सुनने की देखने की इच्छा के अनुरूप हुई तो इच्छा शांत हो गई तो चैतन्य का ही झलक पड़ता है तो ज्ञानी जानता है कि मजा विषय आनंद में भी आत्मा का है और मूर्ख है इससे मजा आया इससे मजा आया तो दूसरे को क्यों नहीं आया आपने कोई वस्तु खरीदी और बड़ा मजा आया तो अगर वस्तु में मजा होता है तो बेचने वाले को दुख होता बेचने वाले को मजा आया क्योंकि उसकी नजर पैसे पे थी उसको पैसा मिला तो मन शांत हुआ तो मजा आत्मा का मजा नहीं आता कमाई की वासना थोड़ी शांत हुई तो मजा चेतन का है पत्नी पति के काम विकार से मजा नहीं आता काम विकार की वासना थी और बहुत वासना थोड़ी शांत हुई थोड़ा मजा आया थोड़ी देर के बाद तो मैंने दो अनुष्ठान किए मैंने चार किया अब मेरे को साक्षात्कार कराओ तो साक्षात्कार की बात समझ लो तो साक्षात्कार होगा ना अनुष्ठान ठीक है साक्षात्कार की ब्यास जगह रूप नारायण है पीएचडी एलडी किया कईयों को पीएचडी करवाया कई वाइस चांसलर बने इनके विद्यार्थी लेकिन अब चार अनुष्ठान किया और बोले बापूजी जी कृपा कर इनका कहना है कि मैंने इतनी डिग्रियां हासिल की है रूप नारायण खड़े हो जाऊ ये है बंदे मेरठ चाय इतनी डिग्रियां हासिल की शायद हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं होगी एलडी की डिग्री पीएचडी की डिग्री फलानी डिग्री डिंगरी डिग्री डिग्रियों के नाम लेते बोले सब मैंने ये किया है लेकिन कुछ नहीं तो डिग्री नहीं थी तब लगता था ये डिग्री मिलेगी मजा आ जाएगा लेकिन डिग्री आई गई आखिर मजा नहीं। तो ये सब मान्यता का मजा है मजा है जान से आता है उसका ज्ञान नहीं उसका ज्ञान सुनकर उसमें स्थिति नहीं तब तक, तक भटकता रहेगा जी ज्ञान होगा तो चुपचाप बैठेंगे तभी भी महापुरुष उस ईश्वर में का तो उनके सामने आप चुप बैठे रहो खाली लिया वो आनंद तो बस आपको भी बुरी असली मजा आने लगती मैत्री हरिता सब गुण अपने आप होने लगे। ईश्वर से या आत्मा से संसार की चीज चाहते हैं तो समझो अपने को खिलौनों में ही बहलाना चाहते ईश्वर हम महात्मा से और असली चीज चाहते तो आप बस हो गए महापुरुष कुछ लोग आते हैं तो संसार की बात लेके आते हैं और कोई कोई आते समिति समिति तो बोले चलो प्रोग्राम अरे भाई बंद कर दिए प्रोग्राम प्रोग्राम का आग्रह छोड़ो पैंसठ साल हो गए हम प्रोग्राम प्रोग्राम के लिए कोई आग्रह नहीं करो बोले चार साल हो गए पांच साल हो गए तो कहते गाल कि जिंदगी भर तुम्हारे आते रहने तो प्रोग्राम तीन तीन दिन बापू जैसे बापू को ले जाना चाहते हो प्राइम मिनिस्टर को तो ले आओ तीन घंटे रिटायर प्राइम मिनिस्टर को तो ले आओ वैसे ही सिर खपाने को आ जाते समिति समिति समिति प्रोग्राम प्रोग्राम ज़्यादा कोई बात करता तो मेरे को आज बच्चा नहीं लगता जो सार चीज चाहिए उसमें देखो कुछ लोग सोते ध्यान करेंगे ऐसा दिखेगा ऐसा कुछ होगा ऐसा कुछ बनेगा वो भी चक्कर में पड़ जाते करते, मेरे को ये अनुभव हुआ ये अनुभव मेरे को कोई अनुभव नहीं हुआ कोई अनुभव नहीं हुआ तो अनुभव करना कौन चाहता है हम एक तो वेदांत की साधना करते और बोलते मेरे को कोई अनुभव नहीं हुआ तो अनुभव जो भी होगा वो तो माया का होगा अब तुम तो माया से पार होना चाहते और अनुभव करना चाहते माया का तो ये सत्संग के द्वारा ही शंकाएं का ही समाधान होगा और चित्त शांत हो जाएगा परमात्मा मेरे को अनुभव नहीं होता तो जिसको अनुभव नहीं होता उसको खोजो किसको अनुभव नहीं होता कौन अनुभव करना चाहता है जो अनुभव करना चाहता है उसको खोजो बस उसको खो जो तड़प बढ़ा दो तड़प बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि मेरा खून पीना अनुभव नहीं होता मेरे को साक्षात्कार करो मेरे को साक्षात्कार ऐसे लोग खून पीने वाले लोग वो नहीं होता अपनी अंदर अंदर तड़प होती हमने कभी गुरुजी को सतंग नहीं किया हमारे गुरुजी को हमने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे को अनुभव कराइए कुछ कृपा करिए नहीं करिए तो, तो सब जानते हैं तो देखते थे तड़फ में तो फिर जरा प्रसाद दे देते थे आनंद आता जरा दृष्टि डाल देते तो यही आनंद आनंद हो जाता था कोई अनुभव नहीं होता तो बार बार कैसे आते रूप नारायण अनुभव नहीं होता तो बार बार क्यों आते है? कैसे आते है? ऐसी कोई चीज है जो तुमको खींच लाती है इतने बुढे आदमी इतने डिग्रियों के बंडल वाले साहब ये ये भी तो एक अनुभव है अपने मकान बंगला ये मूर्तिप सब सब छोड़ छोड़कर इधर आके पड़े हो ये अनुभव नहीं है कि कुछ अच्छा लगता है कुछ सार चीज इधर है वहा आसार है और अनुभव जो भी होंगे माया में होंगे संसार के होंगे अनुभव जिसको होता है वो कौन है उसको खोजो तो साक्षात कर कुछ दिन ऐसे ही साधना में डूब विचारों में खोया रहना पड़ता है सेवा किया फिर खोजे सेवा में तत्परता है और स्वार्थ नहीं है द्वेष नहीं है राग नहीं है तो कर्म योग बन जाए भक्ति में संसार की चाह नहीं तो भक्ति योग बन जाएगी ज्ञान में भी बाहर के अनुभव की इच्छा नहीं है तो ज्ञान योग बन जाएगा मेरे को अनुभव हो मेरे को अनुभव तो मैं कौन हूँ खोजो जितना गहराई से अंदर खोजते जाओगे उतना ही खोते जाओगे और जिसको खोजते हो वही होते जाओगे भी नहीं होता फिर भी होता है जैसे सपने में कुछ भी नहीं होता फिर भी सपने के संकेत सच्चे होते हैं। कोई सपने इतने सा, ए, साल भर में सच्चे होते कोई छह महीने में कोई दो महीने में एक महीने में कोई पंद्रह दिन में कोई तत्काल फल देता सपने का भी अपना विज्ञान है हमने सत्संग में बताया हुआ पहले तो सपने में तो कोई अंदर शरीर तो कोई गुस्सा नहीं लेकिन फिर भी संकेत मिला देवता का और उठ गए और ये ऐसी घटना घटी जो बीमारी में और भय में सपने आते हुए झूठे होते हैं जैसे सीता जी को राम जी को ऐसा हो गया वैसा हो गया ये सपने सब झूठे होते हैं दुख के समय भय चिंता के समय सपने आते वो अपनी कल्पना होती बीमारी में सपने आते हो वो रोग का प्रभाव बाकी का जो सपना आता है पहले मुहूर्त में, तो में आता है तो स्वप्ने का ऐसा प्रभाव पड़ता है दूसरे मुहूर्त में आता है तो ऐसा प्रभाव पड़ता है प्रभाव में प्रभात को आता है तो ऐसा प्रभाव पड़ता है और काली वस्तुओं के सपने आते हैं मृग काला हिरण का घोड़ा आदि का सपना आए तो कोई बुरा नहीं बाकी कोई काली वस्तु देखती है तो अमंगल का ऐसे ये हड्डियां है सफेद या और कोई दो चार अपवित्र चीजें वे छोड़ के बाकी सारी ये सारी सफेद चीजों का सपना आता है तो मंगलकारी सपने में लग रहा है कि मैं मर गए तो लंबी आयुष्य होगी सपने में आपको सांप काटा है आपकी बड़ी निंदा हो रही है तो आप यश हो रहा है और सपने में आप बहुत सुख संपत्ति से मौज में आए तो आपको दुख आने वाला है तो में अंदर तो कोई चीज नहीं होती फिर भी उसका इस दुनिया में तो अस्तित्व होता है अस्तित्व हो, हो कभी चला जाता है लेकिन उसके जिसके आगे अस्तित्व होता है वो कभी नहीं गया जो भी अनुभव आए आज तक जिसको आए वो कभी नहीं गया और अनुभव नहीं रहे ऐसे एस सी का अनुभव हुआ था पीएचडी की तभी खुशी का अनुभव हुआ तो खुशी हुई तो मन की भावना के अनुरूप हुई तो खुशी जहां से आई वो चैतन्य था लेकिन खुशी का जो साधन थे वो बदल गए चेतन हुई कभी अगर ईमानदारी से जिए तो पचास साल होने के पहले पहले संसार फीका लगेगा और ईश्वर प्राप्ति के लिए आदमी छलांग रहेगा अगर आप बेईमानी से जिए हैं तो पचास साल भी बीत जाए और गुरु भी बोले भाई अब संकेल लो तभी भी आपका मन नहीं करेगा संसार में पचे पचते रहेंगे उनचास साल हो जाए तो विवेक भाई तीव्र पकड़ेगा वही ईश्वर प्राप्ति के सिवाय कोई सहार नहीं अगर उनचास साल के बाद भी आपको संसार में ही लगा रहने की रुचि होती तो आपका व्यवहार धर्मयुक्त नहीं है शास्त्र सम्मत नहीं ऐसा महापुरुष हो रखेगा शास्त्र सम्मत वैराग हो तो सिद्ध सिद्धे उनचास साल में आप व्यवहार शुद्ध हो तो उनचास साल में आपको वैराग्य होना चाहिए अगर उससे भी पुण्य ज्यादा है तो बचपन में ही वैराग्य हो जाएगा ध्रुव को पैलाज को मीरा को भगवान दूर फेंकना चाहते तो दुनिया का सुख आराम देने उसमें रुचि कर देगा भगवान दूर करना चाहते भगवान अपने नजीक करना चाहते तो ये सब तुच्छ लगेगा ठीक लगेगा तो समझो भगवान की बड़ी कृपा है तो अपना आर्य व्यवहार करना चाहिए सब सौम्यता का मित्रता का भगवान की पाने की रुचि बढ़ जाए तो सारे सद्गुण आने लगें। जब ध्यान करे तो सारे सदगुण आदिता आने लगते लेकिन जो हेरा फेरी करते चूर, चूरी करते कूड़क करते उनकी मन की वृत्ति हल्की हो जाती तो ध्यान भजन और नियम भी नहीं कर सकेंगे समझो नियम छूट रहा है तो बराबर -बरा, कोई पाप ने जोर मारा है ध्यान भजन का नियम छूट रहा है या सेवा में रुचि नहीं है तो समझो पाप जोर मार सेवा कर्म योग है ना रुचि नहीं होती तो पाप जोर मार रहा साधन भक्ति योग है रुचि नहीं हो रही नियम नहीं कर रहे तो पाप जोर मार रहा ऐसों का पतन हो जाता जब ध्यान मर सेवा में रुचि नहीं होती तो समझ लो उस आदमी को कई योनियों में पशु योनियों में घोड़ा बनकर गाड़ी खींचनी है बैल बनकर बैल गाड़ी खींचनी है कुत्ता होकर भौंकना है घना होकर रैंकना है हाथी होकर सुड के द्वारा सूंघना है यक्ष गंदर होकर भटकना है उसको सेवा में साधन में रुचि नहीं है तो समझो उसके संसार में रुचि है प्रमाद में रुचि है आलस्य में रुचि है तो पतन उसका अवश्य तो भगवान को पुकारे भगवान का नाम ले भगवान दया कर सद्बुद्धि दे मेरी रुचि बुरे में हो रही है पतन में हो रही है सद्बुद्धि दे तेरी स्मृति दे और फिर मैत्री करें जिनके भगवान में रुचि उनसे मित्रता करे नियम निष्ठा बढ़ा दे प्रार्थना और नियम निष्ठा बढ़ा दे तो दोष निकल जाएगा जितना टेलीफोन से इधर उधर दुनियादारों का संबंध होता है उतना साधक संसार में बढ़ता है ये आने से सुविधा तो हो गई लेकिन मानवता का पतन भी बहुत हुआ। मानव ज्यादा अशांत हो गया टीवी टेलीफोन ने मनोरंजन और सुविधा तो कर दी लेकिन वो जो समय बचता है फिर आदमी भोग विलास में लगा देता है वो अगर ईश्वर चिंतन में लगा टेलीफोन का फायदा उठा के आने जाने का समय बचा तो वो समय अंतर्मुख में लग जाए तो तो कल्याण हो जाए हमको तो कई लोग सेलूलर देने को आया करते तो हमारे यहाँ है बिल आ, हमारे यहाँ आएगा अपने आप हो जाएगा बिल तुम भरोगे खोपड़ी हम क्यों खाली करेंगे कोई जरूरी आता किसी का आ रही बोलीज माफ ना नारायण ना नारायण हमारा समय बचाना चाहिए तो जो लल्लू पन जो छोरे भी लेके फॉर्म घूमते आपको फोन की आवश्यकता पड़ गई बहिर्मुख होने की पहले ही बहिर्मुख होने के साधन बहुत है और पैसे देकर और चिंतन कर रहे रिंग बजे तो चिंतन छुट गया माला कर रिंग बजी पूर्व काल में बड़े बुजुर्गो के पास कहां थे सेल्युलर और कहा थे इन वाले फोन फिर भी अच्छे तंदुरुस्त जी रहे थे दीर्घ जीवी जी रहे थे अपने लोगों से ज्यादा उनका हौसला बुलंद था आयुष अच्छी थी फोन के बिना नहीं चलेगा टीवी के बिना नहीं चलेगा